आज 9 मई 2019 गुरुवार का दिवस है और हरिहर कृकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है आज की तिथि में दो विशिष्ट बातें हैं कि आज आदिशंकराचार्य जयंती भी है और तारीख से 9 मई बाबा लक्ष्मण जी महाराज का जन्मदिन भी है और पिछले दिनों जैसे आप सब लोग बाबा देवी जी से जुड़े हैं तो अक्षय को उनका जन्मदिन था तो आज हम इन सब गुरुजनों को प्रणाम करते हैं और उनसे अपेक्षा करते हैं कि हमारे पर उनकी नज़र रहे और हमारा विरोध वो स्थिर करें हमारा पढ़ा हुआ सार्थक हो और इसी प्रार्थना के साथ हम उनसे अनुग्रह का आग्रह करते हैं आज पहले अपना कार्यक्रम करते हैं फिर बाबा का जन्मदिन मनाते हैं हम प्रश्नोपनिषद पढ़ रहे हैं जो अथर्ववेदी ब्राह्मण से वेद से ली गई उपनिषद है और इसमें छह प्रश्नों के माध्यम से क्रमशः उत्तरोत्तर ब्रह्म ज्ञान की योग्यता प्राप्त करने की विधि है ये बात को हमेशा हमको ध्यान में रखना है कि ये ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता तक ले जाने की उपनिषद है मतलब आरंभ इसका संसार से होता है और फिर इसका उत्तर-उत्तर ये उपासना विशुद्ध होते होते वहाँ ले जाती है जहाँ पर कि ब्रह्म ज्ञान हृदय में स्थिर हो सके और उसका बोध हो सके वैसे कुल मिलाकर समस्त उपनिषदें ब्रह्म ज्ञान के लिए ही हैं और उपनिषदों का पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा सम्मान है मैं केवल हम हम तो सम्मान से ज़्यादा आस्था भी रख सकते हैं क्योंकि हम लोग हिंदू हैं यहाँ पर बैठे अधिकतर तो हम लोग तो आस्था भी रख सकते हैं लेकिन आस्था अलग चीज़ है आस्था में हम फिर गुण दोष देखते ही नहीं और यही कारण है कि जब विश्व किसी विज्ञान का सम्मान करता है किसी ज्ञान का सम्मान करता है तो हम इस बात के लिए आश्वस्त हो सकते हैं एक मात्र आस्था नहीं है आस्था से बढ़ के सत्य क्योंकि आस्था में कभी कभी हम उन चीज़ों का भी समर्थन कर देते हैं जो परम सत्य से दूर हैं इसलिए आस्था वाली बात नहीं है वरन यहाँ पर उस ज्ञान की सर्वोच्चता उसकी निष्पक्षता और समस्त सृष्टि को एक सूत्र में पिरोने की योग्यता इन बातों पर निर्भर करती है तो ये समस्त कसौटियों पर हमारा जो उपनिषद ज्ञान है वो किसी भी ज्ञान की तुलना में सर्वोच्च ज्ञान कहा जा सकता है जो ब्रह्म ज्ञान कहा जा सकता है और इसके समकक्ष और इससे कुछ बातों में भेद रखने वाला कुछ मान्यताओं में भेद रखने वाला और विद्वानों की दृष्टि में सर्वोच्च या उच्चतर तो वह हमारा काशी में शिव दर्शन तो दोनों ही अद्वैत दर्शन हैं दोनों के पूरे विश्व में मान्यता और दोनों के पूरे विश्व में सम्मान है उपनिषद अधिक प्रचारित हैं करीब करीब विश्व के हर देश में उपनिषद को जानने पढ़ने समझने वाले मिल जाएंगे और ये हमारे देश का गौरव है कि उपनिषद हमारे देश में लिखे गए क्योंकि ये कहीं भी लिखे गए होते किसी भी देश में लिखे गए होते तो उतने ही सम्मान नहीं होते क्योंकि उसमें जो विषय वस्तु है वो निर्विवाद रूप से प्रकाश स्वरूप इसमें इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि अगर आप हिंदू हो या आप किसी विशेष धर्म या मत के अनुयायी हो तो ही यह ज्ञान आपके लिए बहुत सारी जगह जहाँ पुराण होते हैं या जहाँ पर कि क्रियाकांड होते हैं वहाँ पर विशिष्ट धर्म के लोगों के हिसाब से वो क्रियाकांड या कर्म उनकी व्याख्या होती है लेकिन यहाँ पर ये जो उपनिषद हैं इनकी ज्ञान किसी भी धर्म की सीमा से बाहर है इसलिए इसको हम प्रकाश रूप कहते हैं तो एक विशिष्ट उपनिषद जो प्रश्न उपनिषद के नाम से जानी जाती है क्योंकि इसमें छह ऋषि कुमार हैं जो छह प्रश्न पूछते हैं महर्षि पिपलाद हैं जो ब्रह्मज्ञानी हैं और उनके आश्रम में आने वाले जो छह ऋषि पुत्र हैं अपना अपना प्रश्न पूछते हैं। उनको प्रश्न पूछने की इजाज़त देने के पहले उन्हें एक साल तक तप सत्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आश्रम में रहने का आदेश दिया जिसका उन ऋषि कुमारों ने पालन किया उसके बाद सर्वप्रथम कबंदी नाम के ऋषि कुमार ने प्रश्न पूछा और वो प्रश्न क्या पूछा पहला कि हे मुनिवर ये संसार कहाँ से आता है संसार में जो प्रजाय है ये कैसे उत्पन्न हुई इतनी प्रजा का आरंभ कैसे हुआ तो सबसे पहला प्रश्न पूरे संसार का कर्म विषयक और कर्म और ज्ञान के समन्वय का प्रश्न था और जैसे हम उत्तर उत्तर अन्य प्रश्नों पर जाएंगे वो उसकी सीमा सिकुड़ते सिकुड़ते अंत में ब्रह्म पर आ जाएगी जो अपने आप में सबको समेटे यहाँ पर हम इन यहाँ पर इन परिभाषाओं में हमको ये बात ध्यान रखना है कि समस्त ब्रह्मांड में जो जितना सूक्ष्म है वो उतना ही विस्तृत है सामान्य हमारे सांसारिक भाषा में हम जितना सूक्ष्म होता है हम उसको उतना सीमित समझते जैसे हाथी की तुलना में घोड़ा सीमित है छोटा है उसकी तुलना में एक कुत्ता और छोटा है उसके तुलना में छोटा सा चूहा और छोटा है और सीमित है लेकिन आध्यात्म की भाषा में जो सबसे महीन है जो सबसे सूक्ष्म है वही सबसे विशाल है तो यहाँ पर हम कहाँ से चल रहे हैं संसार उसके प्रजा की उत्पत्ति से उत्तर उत्तर प्रश्न सूक्ष्मता की ओर ले जाएंगे और अंतिम सूक्ष्मता जो ब्रह्म ज्ञान की है और सर्वज्ञता की सबको अपने आप में समेटने वाली है तो अपन पहले प्रश्न को यहाँ पर आप थोड़ा विस्तार से आज समझने का प्रयास करते हैं जब पिपलाद ऋषि ने प्रश्न पूछने का प्रश्न पूछने की इजाज़त दी अनुमति दी तब सबसे पहले ऋषि कुमार कबंदी ने प्रश्न पूछा कि ये प्रजा कहाँ से आती तो उनके उत्तर में उन्होंने कहा कि प्रजा की कामना वाले प्रजापति ने तप किया तप का मतलब होता है मैच्योर करना पकाना इसी चीज को यानी उन्होंने क्या चीज पकाई ज्ञान और कर्म और वो ज्ञान कहाँ से था उनको वो ज्ञान इंटीट्यू नॉलेज था अंदर का जो कहीं बाहर से नहीं आ रहा था उस समय संसार का पुराना सर्ग समाप्त तो हो चुका था और नए संसार का फिर से सर्जन होना था तो उस समय उन्होंने तप किया उन्होंने अपना पूर्ववर्ती अंतर्ज्ञान का उपयोग किया और इच्छा की कि मैं इस संसार को जनता को बनाने में समर्थ हूँ इस इच्छा के साथ उन्होंने एक जोड़ा उत्पन्न किया उसका नाम प्राण और रई प्राण उसमें प्रमुख था रई उनकी तुलना में अनुगामी नहीं थी लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक थे और दोनों प्रजापति रूप थे क्योंकि प्रजापति ही दो रूप में हो गया था और स्वयं ही दो भागों में विभक्त हो गया हमने पिछले दो हफ्तों में पढ़ा कि जो ये भावना है रही और प्राण की पूरे विश्व में विख्यात है और एक जो चीनी दर्शन है चाइनीज फिलोसॉफी है ताउ्म की उसमें भी ये यिन और यंग के नाम से प्रसिद्ध है जहाँ पर कि यिन येमिनाइन कैरेक्टर है या स्त्रीण गुण वाली रचना है और यंग पुरुष गुण वाली रचना है मस्कुलाइन कैरेक्टर इस तरह वो दोनों एक दूसरे के पूरक जोड़े उत्पन्न हो अब यहाँ पर एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट या आधारभूत हमारी अवधारणा उसको हमारे दिमाग में स्थिर करना जरूरी है तो हम आगे की बातें ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएंगी कि प्राण भोगता है जैसे हम कुर्सी पर बैठे हैं तो हम कुर्सी को भोगने वाले हैं और कुर्छी क्या है भोग्या है जिसको भोगा जाता है तो यहाँ पर जो भोगता होता है वो प्राण है और जिसको भोगा जाता है वो रई है लेकिन ये टर्म या ये जो बात ये संज्ञा निरपेक्ष नहीं है ये सापेक्षिक है इसी बात को समझाने के लिए हमने पिछली बार समझाया था कि जैसे एक तितली को एक खरगोश खा गया तो वो तितली रई थी उसके लिए और खरगोश उसके लिए प्राण था लेकिन जब खरगोश को कोई दूसरा जीवन जीव जंतु खा जाता है अगर उसको कुत्ता खा गया तो कुत्ता प्राण था और वो खरगोश उसका रई था इसलिए रई और प्राण की जो अवधारणा है वो सापेक्षिक इसमें जो प्रधान है वो प्राण है संसार में किसी भी गतिविधि में जो प्रधान है वो प्राण है और जो गौण है वो रई है जैसे फिर हम उसको क्योंकि जितनी अच्छी इसकी कॉन्सेप्ट बनेगी वैसे हमको ये प्रश्न के उत्तर समझना है कोई भी चीज वस्तु होती है उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। जैसे जल अगर ले, ले तो जल में एक तो पदार्थ है वो क्या है उसका प्राण है और उसके अंदर जो तरलता है वो रही है यानी अग्नि को ले लें तो अग्नि क्या है प्राण है लेकिन उसमें जो ऊष्मा है वो रही है इस तरह से हर अवैत संसार में हर घटना हर अभिव्यक्ति उसके दो पहलू हैं अनमैनीफेस्ट या अव्यक्त संसार में वो अकेला था उसके कोई पहलू नहीं थे एक भी नहीं था इसलिए अद्वैत कहते हैं हम इस बात को यहाँ फिर अच्छे तरह समझें कि द्वैत का विलोम एक नहीं है द्वैत का विलोम शून्य है जो शिव का हिला जाता और शिव जैसे ही बहु होता है वो दो हो जाता है वो एक कभी नहीं होता वो एक कभी भी नहीं होता वो सीधे सीधे दो हो जाता है या शून्य हो जाता है जब वो सब अपने आप में विलीन हो जाता तो शून्य हो जाता इसलिए वो शून्य आयाम है लेकिन जब आयाम उत्पन्न होते हैं तो वो दो से उत्पन्न होते हैं क्योंकि उसको संसार बनाने के लिए वो मिथुन जोड़ा बनाते हैं जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं ऐसे जोड़े बनाए जाते हैं जैसे कुर्सी पर हम बैठते हैं तो कुर्सी में जो मटेरियल है जो प्राण है चाहे प्लास्टिक की कुर्सी है तो प्लास्टिक उसका प्राण है लेकिन उसमें जो स्पेस है जिसमें आप बैठे हैं वो उसकी रही उस को उसी स्पेस के कारण वो कुर्सी को भोगा जाता अगर वो स्पेस नहीं होती तो कुर्सी हमारे काम की नहीं थी वो कुर्सी कुर्सी होती ही नहीं प्लास्टिक का डला हो सकता था हो सकता उसका कुछ और उपयोग होता लेकिन जब हम उसको कुर्सी तभी बोलेंगे जब उसमें एक अंतरिक्ष हो, हो जिस अंतरिक्ष में हम बैठने का उपयोग कर सकते तो उसी अंतरिक्ष का नाम रही है और उसमें जो मटेरियल है वो प्राण है तो ये एक तो पहली बात ही है कि एप्सोल्यूट या निरपेक्ष रई या प्राण की अवधारणा नहीं है ये सापेक्षिक एक दूसरे के सापेक्षिक तभी उसमें उपनिषद को जब पढ़ते हैं तो कंफ्यूजिंग या भ्रमित करने वाली अवधारणा पढ़ाई करने वाली वो कहते हैं सूर्य ही प्राण है रई ही चंद्रमा है और चंद्रमा ही प्राण है वो प्राण ही चंद्रमा है तो इस को फिर महर्षि पिपलाद अच्छी तरह उसकी व्याख्या करते कि जब तक जो चीज़ मुख्य है वो प्राण है और जो गौण है वो रही है और ये जो प्राण है अब हम अगले दूसरा जो प्रश्न आएगा तीसरा प्रश्न आएगा प्राण के बारे में पढ़ेंगे दूसरे प्रश्न में पढ़ेंगे प्राण के बारे में कि प्राण क्या उदाहरणा क्या है यह कैसा है लेकिन तीसरा प्रश्न में वो ऋषि पूछ ऋषिपुत्र पूछते, पूछते हैं कि प्राण कैसे उत्पन्न हुआ तो महर्षि प्रलाद कहते हैं तुम तो बड़ा कठिन प्रश्न पूछते हो भाई एक तो प्राण को समझना ही बड़ा कठिन है और तुम कहते हो कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई ये तो बड़ा कठिन प्रश्न पूछते हो लेकिन तुम चूंकि ब्रह्मनिष्ठ हो इसलिए मैं तुम्हें उसका भी जवाब देता हूँ ऐसे प्राण के बारे में दूसरे और तीसरे प्रश्न में व्याख्या की जाएगी उसके बाद में उपासना की व्याख्या है और अंततः हमारी जो इंडिविजुअल साउल है या हमारी व्यक्तिगत वैष्टि चेतना है हमारी उस वैष्ट चेतना को ब्रह्म रूप से निरूपित किया जाता है अंतिम प्रश्न कि वैष्ट चेतना ही ब्रह्म है यानी हमारी जो आत्मा है मनुष्य की आत्मा जो या हम कहें किसी भी जीव की आत्मा है वही ब्रह्म है और वही एग्जिस्टेंस है और वही प्राण बनती उसी से प्राण का उद्भव होता है तो हम सक्सेसिवली यानी कि क्रमशः बाहर से भीतर समाहित होते चले जाते जो रई है वो प्राण में मिलती है फिर वो रई बन जाती है फिर वो प्राण में मिलती है, फिर वो रई बन जाती है फिर वो अपने प्राण में मिलती यानी अपने स्रोत में हर कोई मिलता हुआ चला जाता है और अंत तो फिर बनता है क्या शून्य यानी ब्रह्म वही अंत में ब्रह्म बजता उसी ने जो अपने से बनाया था वो धीरे धीरे अपने में समेटता है जब बनाता है तो रई बनते चलते जाते क्योंकि ब्रह्म को भोगने के लिए एक संसार बनाना था तो अंतिम रूप से प्राण क्या है ब्रह्म है क्योंकि उसी ने अपने लिए इस संसार को भोग्यू भोग्य रूप से बनाया उस संसार को भोगना था उसे इसलिए संसार को बनाया तो संसार का हर क्रिएशन यह हर रचना जो भोगी जाती है वो रही है और जिस जो भोगने वाला है वो प्राण है और अंतिम भोक्ता कौन है ब्रह्म जो सर्वोच्च भोक्ता है ब्रह्म ने बनाया प्राण प्राण ने क्या कि हमारे शरीर में सबऑर्डिनेट नियुक्त कर दिए जैसे एक जगह पर कलेक्टर होता है तो डिप्टी कलेक्टर चार जगह बिठा देता है उसी तरीके से प्राण ने अपान और व्यान और उदान और समान ऐसे अपने डिप्टी कलेक्टर बिठा दिया तो प्राण ने पांच रूप में अपने आप को विभक्त कर लिया और अपने शरीर के अंदर उसने अन्य अन्य कार्यों के लिए अन्य अन्य भोगों के लिए अन्य अन्य भोगों को भोगने के लिए क्योंकि वो अकेला सक्षम नहीं था उसे लगता था कि जितनी वैरायटी हो गई इतने संसार में इतनी विभिन्नता हो गई कि भोगने के लिए मैं अकेला अब कितनी क्वालिटीज़ डेवलप करूँगा इतना बड़ा जिला है इसमें इतनी सारी फाइल्स हैं इनको निपटाने के लिए मैं अकेला अक्षम हूँ इसलिए वो अपने छोटे छोटे अधिकारियों को नियुक्त करते ऐसे ही शरीर के अंदर प्राण प्राण अपान समान उदान और व्यान नाम से पांच भागों में विभक्त हो जाते और वो फिर संसार की विभिन्नता को भोगता है देखना सुनना चखना छूना चलना फिरना काम करना सोचना विचारना इन सब के लिए प्राण की जरूरत होती है और वो प्राण हर कार्य के लिए भिन्न प्राण की जरूरत होती फिर उसके लिए साधना उच्चतर साधना फिर बोध उसके लिए प्राण की ज़रूरत होती है तो ये समस्त प्राण जो हमारे शरीर में हैं वो भिन्न भिन्न प्राण भिन्न भिन्न कार्यों में होते हैं इसलिए हम कहते हैं कि हमको अगर कुंडलिनी जागरण करनी है परमेश्वर से मिलना है हमको हमारे बोध को प्रबल करना है तो हमको कब कौन से प्राण से काम पड़ेगा उसको किस तरीके से जागृत करना कैसे उस प्राण को बलिष्ठ बनाना ताकि हम उस प्राण के द्वारा हमारा चाह गया अपेक्षित कार्य कर सकें इस तरीके से उस प्राण के भिन्न भिन्न हिस्से हैं तो वो प्राण क्या है भोक्ता है और इन पांच प्राणों का भोक्ता कौन है मुख्य प्राण मुख्य मुख्य प्राण इन उन मुख्य प्राण के लिए ये समान उदान व्यान क्या है रही हैं उस प्राण के लिए ये दूसरे प्राण रही अब हम कह सकते हैं कि हमारे लिए डिप्टी कलेक्टर बड़ा अवसर है क्योंकि भैया हम तो छोटे से क्लर्क हैं लेकिन वो डिप्टी कलेक्टर के लिए वो कलेक्टर बड़ा बात वो बड़ा अवसर है उस कलेक्टर के लिए कमिश्नर बड़ा अवसर है इसलिए इसी तरीके से संसार में भी रई और प्राण के सक्सेसिव यानी क्रमशः नीचे उतरते हुए अवतरण करते हुए क्रम में ये रचनाएं होती हैं और इन रचनाओं में जो मुख्य भोक्ता होता है हर रचना में वो होता है प्राण और जो उसका भोग्य तो होता है वो होता है रई जब ये अवधारणा समझ में आती है तब हमको संसार का स्वरूप समझ में आता है कि ये द्वैतवादी संसार क्या है ये द्वैत्वादी संसार का स्वरूप क्या है क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं सब में ब्रह्म दृष्टि हो हमारी कि कुर्सी भी ब्रह्म है मैं भी ब्रह्म हूँ तुम भी ब्रह्म हो लेकिन ये दृष्टि उत्पन्न कैसे हो ये दृष्टि स्थिर कैसे हो इस दृष्टि के अनुकूल हमारा आचरण कैसे हो हमको कैसे वो साधना करना पड़ेगी जिसके द्वारा ये दृष्टि स्थिर हो जाए और हमारी नज़र से हम वो देखें जो परमेश्वर देखता है जो हमारी प्रार्थना है कि हे ईश्वर हमें वो नज़र दे जिस नज़र से तू इस विश्व को देखता है तो वो नज़र पाने का ही ये तरीका है जबकि हम इसको समझ पाएँ कि द्वैत संसार बना उसमें रई और प्राण का जोड़ा पैदा हुआ इस जोड़े को वहाँ पर चाइनी फिलासॉफी में यनियग बोलते हैं क्रिश्चियन लोग उसको आदम और हवा बोलते हैं लेकिन इन सबके बीच में ये फिलोसॉफ़ी बड़ी विशिष्ट है क्योंकि इसमें किसी मनुष्य की बात नहीं की गई वरन संसार के दो पहलुओं की बात की गई कि जो व्यक्त संसार है इसके दो आस्पेक्ट हैं दो पहलू हैं एक उसका ऋणात्मक पहलू है एक उसका धनात्मक पहलू है हम भी काश्मीर शिव दर्शन पढ़ते हो कई बार बात की कि शिव शून्य इसलिए है कि दोनों के धारण करता है वो ऋणात्मक धारा को भी धारण करता है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री वो ऋणात्मक धारा के दुष्ट बदमाश चोर उचके लफंगे उनको भी धारण करता है और वह धनात्मक धारणा को प्लस वन प्लस, प्लस को भी धारण करता है तो वो संतों को महात्माओं को भी धारण करता है इसलिए वो शून्य कहा जाता है उनका बीज गणित योग्य जीरो हो जाता है इधर प्लस वन है इधर माइनस वन है तो वो दोनों का जोड़ शून्य हो गया इस तरह से वो कुल मिला के दोनों धाराओं को धारण करने वाला इसलिए वो नीलकंठ भी कहलाता क्योंकि वो समस्त नेगेटिविटी संसार की अपने में धारण कर लेते हैं समस्त पॉजिटिविटी धारण करने के लिए बहुत सारे देवता आगे आ जाते हैं लेकिन नेगेटिविटी को धारण करने के लिए कोई आगे नहीं आता कोई कह दे कि धारण करो यहाँ पर बदमाशी का रूप धारण करो संसार में तो सबको लगेगा नहीं यार फिर बहुत मार खाना पड़ेगा ऐसे ही बहुत देवता आ जाते हैं पॉजिटिविटी को धनात्मकता को धारण करने के लिए ऋणात्मकता तो धारण करने के लिए कोई नहीं आता तो ऐसी ही अवधारणा जहाँ पर कि समस्त पॉजिटिविटी है एक तरफ समस्त नेगेटिविटी एक तरफ है या समस्त ऋणात्मकता एक तरफ है वो है हमारी ब्रह्म की अवधारणा जो प्राण संसार को उत्पन्न करने के लिए वो प्राण देते दे। प्राण मीन्स एग्जिस्टेंस अस्तित्व प्राण मतलब अस्तित्व तो, जो संसार का अस्तित्व तो है वो प्राण है उसकी जो यूटिलिटेरियन आस्पेक्ट है जो उसका उपयोग में आने वाला पहलू है वो रई है अगर हम कहें कि ये कपड़ा है तो वो एक प्राण है लेकिन जब उसके शर्ट बना देते हैं तो उसमें जो कमीज़ बनना है वो क्रिया उसकी रई बना देती है क्योंकि उसकी अब उपयोगिता हो गई। अन्यथा उस कपड़े का कोई विशिष्ट उपयोग नहीं था और भिन्न भिन्न उपयोगों के लिए हम उसको भिन्न भिन्न तरह से उपयोग कर सकते तो उसमें जो शर्ट होना है उसका कमीज़ बनना है वो उसका रई है क्योंकि अब हम उसको को भोग सकते हैं पहन सकते हैं काम में ले सकते हैं तो इस तरीके से इस अवधारणा के साथ हम बताते हैं कि इसमें महर्षि पिपलाद कहते हैं कि संसार बनाने की कामना से युक्त प्रजापति ने हम प्रजापति को यहां ब्रह्मा कह सकते हैं, जिनों जिनको ब्रह्म ने इम्प्लॉय किया था कि भई तुम संसार बनाओ तो संसार बनाने के लिए ब्रह्मा नाम के एक अस्तित्व को ब्रह्मा ने जन्म दिया कि तुम इस संसार का क्रिएशन करो तो उन्होंने या प्रजापति कहें उसको प्रजापति ने संसार बनाने की कामना के लिए तप तप किया और रई और प्राण का जोड़ा बनाया और यही द्वैत संसार का आरंभ है और यही रई और प्राण मिलकर संसार के समस्त क्रियाएं करते हैं लेकिन ये ठीक वैसे हैं कि एक बर्तन का ढक्कन तो वो दूसरा बर्तन दूसरे बर्तन का ढक्कन उस तरीके से यानी कुल मिला ये एक ऐसे सिक्वेंस है जहां कोई भी एप्सोल्युट रूप से या निरपेक्ष रूप से प्राण नहीं है एप्सोल्युट या निरपेक्ष प्राण तो ब्रह्म ही है बाकी सब अगर मैं किसी को खा जाऊंगा तो मुझे कोई खा जाएगा अगर मैं किसी का प्राण हूँ तो कोई मेरा प्राण है और मुझे रई बना देगा इस तरह से ये एक सीक्वेंस है पूरे संसार की कहीं भी कोई भी एप्सोल्युट या निरपेक्ष रूप से प्राण नहीं एप्सोल्युट या निरपेक्ष प्राण तो परब्रह्म ही है तो वो कैसे बनाता है उसकी बड़ी सुंदर विवेचना की है कि जब आदित्य ही प्राण है रई ही चंद्रमा है और दोनों का भेद प्रधान और गौण का है ये अभी जो अपन ने डिस्कशन की सूर्य संसार के प्राणियों को धारण करता है ये बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है अगर हजारों साल पहले ऋषियों ने कही तो हम उनके वैज्ञानिक ज्ञान की दात देना पड़ेगा क्योंकि तो आज तो हम जानते हैं कि आज पंखा भी चल रहा है तो इसकी ऊर्जा सूर्य से आई हम कहेंगे कैसे आई भाई हम तो कोयला जला के बिजली पैदा करें उससे जल रहे हैं लेकिन वो कोयले कहाँ से आए जो प्रकाश संश्लेषण हुआ पत्तियों में पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण हुआ जिसके द्वारा ऊर्जा जो थी वो ट्रैप हुई जो प्रकाश में ऊर्जा थी सूर्य की वो क़ैद कर ली गई उस कैद ऊर्जा से ही स्टार्च बना चैलुलोज बना उस पेड़ का स्ट्रक्चर बना उसी से तना बना झाड़ियाँ बनी वही समय के साथ में काल कवलियत हो गई जमीन में चली गई लावा आया भूकंप आया बाढ़ आई जिन प्राकृतिक विविधाओं में वो पेड़ के पेड़ ज़मीन के अंदर चले गए वही बरसों तक बहुत तीव्र प्रेशर और तापमान से कोल में बदल गए पेट्रोल में बदल गए जो पेट्रोलियम जो निकलता है वो इन्हीं चीज़ों से फॉसिल फ्यूल है वो जो इन्हीं चीज़ों से निकला है और उनसे आज हम अगर उस ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं जो हज़ारों साल पहले कैद होकर ज़मीन के अंदर चली गई थी तो वो हमारा फॉसिल फ्यूल है आज हम उसका पेट्रोल डीजल घास रूपों में यूज़ करते हैं उपयोग करते हैं तो वो जो हज़ारों साल पहले जो ट्रैप करी हुई ऊर्जा थी कहाँ से आई थी वो सूर्य से आई थी आज अगर हम कह रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ तो बोलने की ऊर्जा कहाँ से आई ये भी सूरत सही है क्योंकि मैंने अन्न खाया है उस अन्न से मेरे को ये ऊर्जा मिली और अन्न को ऊर्जा कहाँ से मिली वही फोटो संस्लेशन तो वो कहते हैं कि पूर्व दिशा में जब वो सूर्य उदय होता है तो प्राणियों को अपने में धारण करता है इसका मतलब क्या उनमें इसका सीधा सीधा आप सिंपल एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जब मैं घर आता हूँ तो मोबाइल को चार्ज पर लगा देता हूँ अब दो घंटे चार्ज होने के बाद बाकी वो बावीस घंटे मेरा मोबाइल काम करता है ऐसे ही सूर्य जब उगता है तो सारे प्राणियों को चार्ज कर देता है क्योंकि तब वो समस्त संसार को ऊर्जा देता है वो समस्त संसार को चार्ज कर देता है और उसके बाद में अगर रात्रि के समय वो सूर्य नहीं भी होता है तो भी जो चार्ज है उसके काम में आता है उस समय सूर्य की अनुपस्थिति होती है लेकिन उसके बावजूद हमने वो ऊर्जा इतनी इकट्ठी कर ली उस दिन के समय में कि हम रात के समय उसका उपयोग कर सकते हैं हम मोबाइल को जेब में लेके चलते हैं लेकिन वो काम क्यों करता है कि हमने जो इकट्ठी करी थी ऊर्जा उसमें वो हमारे काम कर इसी तरीके से सूर्य सूर्य समस्त प्राणियों को धारण करता है है ना सूर्य ही उनका आधार है सूर्य की ऊर्जा ना हो तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं हो सकता इसलिए सूर्य आत्म रूप है सूर्य को आत्मा कहा जाता है हमारे से जितने भारतीय दर्शन हैं जितने वैदिक ज्ञान हैं उनमें सूर्य को मनुष्य की आत्मा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है क्योंकि उसी की ऊर्जा से हम अपने अस्तित्व को संभाले हुए हैं अगर हमारे शरीर में एक रोम भी है तो उसको बनने की ऊर्जा सूर्य से ही आई अगर सूर्य न तपता तो हमको वो एक रोया भी हमारा हमारा रोम भी नहीं पैदा हो सकता था शरीर में इसलिए सूर्य सबका पिता है वो सूर्य सबका प्राण है इसलिए कहते हैं सूर्य प्राण रूप है अब आग उसके आगे बढ़ें उसमें क्या है गुण वह ज्ञानी है स्वरूप है किरणवान है प्राणों का आश्रय है नेत्र रूप और अद्वितीय है यानी संसार के लिए प्राण नेत्र है क्योंकि उसी की वजह से हम समस्त नेत्र मतलब हमारी समस्त इंद्रियां काम करती हैं उसी की ऊर्जा से आंखें देखती हैं उसी की ऊर्जा से कान सुनते हैं हम कहते हैं कान सुन रहे हैं पंखे की आवाज़ तो पंखे की आवाज़ में पैदा होने की ऊर्जा वहीं से आई है सूरज से इसलिए समस्त हमारे जितने भी इंद्रियां अगर कोई काम करती हैं तो उसकी ऊर्जा कहाँ से आती है सूरज से आती है तो इसलिए वो नेत्र रूप है वो अद्वितीय है क्योंकि हमारे पास संसार में ऊर्जा का कोई दूसरा स्रोत नहीं है सिवाय सूर्य के इसलिए यह आज वैज्ञानिक सत्य हम जानते हैं लेकिन हमारे ऋषि जानते थे तभी उन्होंने ये बात कही अगर न जानते तो कैसे कहते हैं कि वो समस्त प्राणियों को धारण करता है वो आत्मरूप है वो ज्ञानी है सर्वज्ञ है किरणवान है प्राणों का आश्रय है नेत्र रूप और अद्वितीय है चंद्रमा मूर्ति है और अन्न रूप है चंद्रमा गौण है सूर्य मुख्य है क्या फर्क है सूर्य की कि सूर्य की जो डिस्क है वो हमेशा पूर्ण होती है और चंद्रमा सतत बदलता जाता है चंचलता है इसमें उसमें स्थिरता है इसलिए आत्मा में स्थिरता होती है संसार में अस्थिरता होती है संसार चलता रहता है बदलता रहता है संसार कभी भी स्थिर नहीं होता संसार आपकी उम्र बदलती है आप बढ़ते हो छोटे होते हो फिर बड़े हो जाते हो फिर आपकी हाइट बढ़ जाती है फिर आप कभी झुक जाते हो बूढ़े हो जाते हो आपके शरीर में क्षय होता है वो चंद्रमा से आपके शरीर की तुलना की गई है कि चंद्रमा रही है और वो प्राण है जो स्थिर है सूर्य भोक्ता है और संवत्सर मिथिन रूप मिथुन रूप काल है संवत्सर यानी मास वर्ष तिथियां और जितने उत्सव त्योहार इन सबको कहाँ से उत्पत्ति होती इनकी सूर्य और चंद्रमा के मिलने से क्योंकि ये मिथुन जोड़ा है एक दूसरे का पूरक है जैसे अपन ने कहा था कि रई और प्राण एक दूसरे के पूरक है ये दोनों एक दूसरे से जब संपर्क करते हैं सूर्य और चंद्रमा तो क्या बनती है तिथियां बनती हैं ऋतुवें बनती हैं मास बनते हैं संवत्सर बनता है इसी का नाम संवत्सर है अब इसके आगे बड़ी अच्छी बात बताते हैं और ये जो मिथुन रूप काल है जो समय बना ये भी प्रजापति है अब वो प्रजापति नीचे आ गया संसार बनाने के पहले वो अपर लेवल पर था वो धीरे धीरे निचले लेवल पे आता चला जाता है क्योंकि उसको तो मनुष्य के रूप में आना है संसार के रूप में आना है इसलिए वो निचले स्तर पर चला आता है हर नई क्रिएशन जो मिथुन से उत्पन्न होती है वो प्रजापति है आप कहो कि हम बाप हैं या हमारा बच्चा है लेकिन कल वो बाप बन जाएगा फिर उसके दूसरे बच्चे हो जाएंगे इसलिए ये क्रिएशन क्रम नीचे की ओर नीचे की ओर है अवतरण करता चला जाता है इसलिए अब यहाँ पर कहते हैं कि मिथुन रूप काल है और यही प्रजापति है अब यहाँ पर काल में संवत्सर में या एक वर्ष में दो आयन होते हैं एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन जैसे हम सब जानते हैं जब सूर्य उत्तर की ओर अभिमुख होता है उसको उत्तराण कहते हैं और जब वो दक्षिण की ओर अभिमुख होता है उसको हम दक्षिणायन कहते हैं तो यहां कहते हैं कि जो उत्तरायण है वो प्राण है वो दक्षिणायन है वो रई है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं अब ऋषि कहते हैं कि जो आत्मा की खोज करता है जो परब्रह्म की खोज करता है और इस संसार के रहस्य को जानना चाहता है जो ब्रह्मा का उपासक है जो ओम का उपासक है जो जानना चाहता है कि, कि परम सत्य क्या है वो उत्तरण के मार्ग से गमन करता है क्योंकि उस वो जब उसकी मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा जो समस्त कर्मों का बोझ लेके चलती है वो उत्तरण के मार्ग से गमन करती है उत्तरण के मार्ग से वो समस्त सूर्य की उपस्थिति होती है सूर्य मार्ग है वो जहाँ पर कि उसके समस्त कर्म नष्ट हो जाते और वो ब्रह्म से एक हो जाता है ब्रह्म की खोज उसकी पूर्ण हो जाती है लेकिन जो क्रियाकांड में लगे होते हैं अपने बच्चों के ही बारे में सोचते हैं अपने परिवार के बारे में ही अपने संसार के बारे में ही सोचते हैं और पर ब्रह्म के बारे में कोई प्रयास नहीं करते ब्रह्म ज्ञान के कोई प्रयास नहीं करते संसार में वो क्रियाकांड या कर्मकांड में ही लगे होते हैं तो वो दक्षिणायन के मार्ग से गमन करते हैं और वो कहाँ जाते हैं वो चंद्रलोक में जाते हैं सूर्यलोक में नहीं जाते वे चंद्रलोक में जाते हैं और वहाँ पर चंद्रलोक में जब उनका पुण्य क्षय होता है उन्होंने जो कुछ पुण्य किए हैं उतना वो आनंद लेते हैं उसके बाद में वापस इस संसार में आ जाते हैं अब उपनिषद लिखता है कि संसार में आने के बाद वो मनुष्य भी बन सकते हैं या त्रियानियों में जा सकते त्रिया किसको बोलते हैं कि जब हम खाना खाते हैं सीधे सीधे नीचे जाता है सीदर सीदर तो मनुष्य है लेकिन जब वो तिरछा तिरछा जाता है तो तिरिया है इस हिसाब से चिड़िया कुत्ता गाय बैल जितने हैं ये क्या हैं वो वैसी योनियां हैं जब खाना तिरछा जाता है और जब खाना खाते हैं सीधा नीचे जाता है तो वो मनुष्य योनि है लेकिन ये हमारे कर्मों पर निर्भर करता है कि वो कौन सी योनी प्राप्त होंगी क्योंकि हम कहते थे काय से दक्षिणायन से गए थे अब आप कहोगे कि क्या तारीख से डिफिनेट निश्चय है उपनिषद के तीक ऐसा नहीं जो ज्ञानी है सर के किसी भी समय में आकर उसकी मृत्यु होती है तो उत्तरायण से आता है हम क्या समझ लेते हैं कि यार ये ये लगा और उसके बाद मर गया तो इसकी मुक्ति हो गई तो ऐसा कुछ भी नहीं उन्होंने बड़ा अच्छा वे, वे, उसमें आगे इसकी व्याख्या आएगी इसी बात की उपनिषदों में कि इस बात से कोई संबंध नहीं है कि आप किस तिथि को मरें तो उत्तरायण में मरे तो उत्तरायण में मरने से मुक्ति हो गई ऐसा कुछ नहीं है ये तो आप किस खोज करते हुए मरे तो उत्तरायण तो मार्ग का नाम है तिथि का नाम नहीं है तिथि तो रई है हम तिथियों को भोगते हैं हमारे काम में लेते हैं लेकिन उसका प्राण तो सूर्य है जो उन को जन्म देता है इसलिए उत्तर तो एक मार्ग है जिस मार्ग से सूर्य की तरफ जाया जाता है सूर्यलोक में जाया जाता है उन लोगों के द्वारा जो आत्मा को खोजने का ईमानदारी से प्रयास करते हैं तो तपस्वी आत्मा को खोजने वाले उत्तर मार्ग से जाते हैं और, और इसके विरुद्ध जो संसार के काम में ही लगे रहते मात्र अपने धन अपना वैभव अपना प्रसिद्धि अपना बल बढ़ाने में लगे रहते हैं वो दक्षिण मार्ग से जाते और अपना कर्मफल भोगने के लिए और वापस फिर संसार में आते आदित्य को बोलते हैं कि आदित्य है न जो आत्मा या सूर्य वो बोलते हैं कि वो पांच पैरों वाला है पाँच ऋतुएँ वैदिक काल में ऋतुओं की संख्या पांच मानी जाती थी शिशिर और हेमंत तो दोनों ऋतुओं को एक ही ऋतु माना जाता था इस तरह वो कहते हैं कि वो पांच पैरों वाला है बारह आकृतियों वाला है जो बारह मास होते हैं चैत्र से फाल्गुन तक तो बारह आकृतियों वाला है क्योंकि हर बार सूर्य का स्वभाव हर मास में अलग होता है इस तरह वो बारह आकृतियों वाला होता है वो सबका पिता है निर्विवाद है क्योंकि वो सबका प्राण है इसलिए वो सबका पिता है सबको उत्पन्न करने वाला है पुरुषी है यानी वो जल से भरा हुआ है क्योंकि वही है जो संसार को जल देता है अगर वो भाप नहीं बनेगी समुद्र से तो जल हमारे पास कैसे आएगा और जल नहीं आएगा तो हमारा जीवन कैसे चलेगा इसलिए वो पुरुषी पुरुषी का मतलब होता है जल से भरा हुआ जल का पात्र है वो विचक्षण ये वो अद्वितीय गुणों वाला है विलक्षण गुण है जिसके पास सात चक्र वाला अब यहाँ सात चक्र वाला किसको कह सकते हैं कि उसके सात भेद हैं उसमें हम इसको ये समझ सकते हैं कि उसके जो प्रकाश है उसमें सात रंग हैं हमें जानते हैं कि इंद्रधनुष में सात रंग होते हैं वो सात भेदों से मिला हुआ वो एक है और संसार में वो सात रंगों में बटा हुआ है अपने आप में वो प्रकाश रूप शुद्ध सफेद प्रकाश है लेकिन वो जो संसार में है उसके सात भिन्न भिन्न रंग हो जाते हैं और छ आर्य वाला है ये छः अरे क्या हैं जो कहते हैं कि वो एक रथ पर बैठा है उसके जो रथ का पहिया है उसमें छः रेडियाई हैं अरे हैं और ये अरे यही संसार है वो उसके सूर्य के रथ के पहिए में जो छः अरे हैं उनमें ही संसार पूरा पिरोया हुआ है यानी उसी से संसार चलता है और उसी से संसार घूमता है और वो द्व्यूलोक में स्थित है न वो अंतरिक्ष में स्थित है ये उसके आत्मा के गुण बताए या सूर्य के आदित्य के गुण बताए गए तो मास ही अब इसके आगे प्रजापति कहाँ था पहले सूर्य में था फिर में आया संवत्सर में अब उसके बाद बोलते हैं कि मास ही प्रजापति है अब संवत्सर के अंदर उसकी स्मालर यूनिट क्या है छोटा उसका अंग क्या है साल का छोटा अंग है मांस तो मांस ही प्रजापति है और उसमें कृष्ण पक्ष रही है और शुक्ल पक्ष प्राण है उसमें मांस में भी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष है तो शुक्ल पक्ष प्राण है कृष्ण पक्ष रही है अब वो फिर इसके आगे उपनिषद में पिपला ऋषि कहते हैं कि जो ब्रह्म के उपासक हैं वो शुक्ल पक्ष में अनुष्ठान करते हैं और जो संसार के उपासक हैं वो कृष्ण पक्ष में अनुष्ठान करते हैं लेकिन जो ज्ञानी हैं वो कृष्ण पक्ष में भी अनुष्ठान करके शुक्ल पक्ष में ही अनुष्ठान करता है स्पष्ट लिखा है कि चाहे वो किसी भी समय करे, वो तो उसका अनुष्ठान शुक्ल पक्ष में ही गिना जाएगा उसका अनुष्ठान शुक्ल पक्ष में ही होगा लेकिन जो अज्ञानी है जो संसार के लिए अनुष्ठान करते हैं वो शुक्ल पक्ष में भी अनुष्ठान करके कृष्ण पक्ष में ही अनुष्ठान करते हैं चाहे वो चुन ले कि हमें तो शुक्ल पक्ष की तिथि में अनुष्ठान करेंगे लेकिन फिर भी वो कृष्ण पक्ष में ही अनुष्ठान करते हैं ऐसा बड़ा स्पष्ट है क्यों क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष ये तो रचनाएं हैं ब्रह्म की एक रही है एक प्राण है लेकिन आपके भीतर जो आत्मरूप से जो सूर्य है वो उनका भोगता है तो भोक्ता हमेशा भोग्य से सुपीरियर है उत्कृष्ट है इसलिए जो उत्कृष्ट है उसकी भावना अधिक महत्वपूर्ण है अगर वो ज्ञान की भावना से अनुष्ठान करता है और कृष्ण पक्ष में भी करता है तो भी वो शुक्ल पक्ष में ही करता है और अज्ञान की भावना से अनुष्ठान करता है वो शुक्ल पक्ष में भी करता है तो भी वह कृष्ण पक्ष में ही करता है अहोरात्र भी प्रजापति है अब जो 24 घंटे का जान हमारा दिन है जिसको हम दिन रात या अहोरात्र बोलते हैं तो 24 घंटे का दिन भी प्रजापति है अब वो प्रजापति और छोटा हो गया और नीचे आ गया पहले सूर्यचंद्र में ही था फिर संवत्सर में था फिर मास में आया पहले आयन में आया उत्तरायण दक्षिण में आया फिर मास में आया मास के बाद में अब वो दिवस में आ गया दिवस में दिन ही प्राण है और रात्रि ही रई है रात्रि रई है दिवस प्राण है फिर यहाँ पिपला ऋषि ज्ञान देते हैं कि जो दिवस में प्रजनन का कार्य करते हैं वो चंद्रलोक को जाते हैं और अपने पापों को भुगतते हुए वापस तिर में या अपने कर्मों के अनुकूल धरती पर आते हैं लेकिन जो रात्रि में यानी प्राण का नुकसान न करते हुए जो रात्रि में ही प्रजनन का कार्य करते हैं तो वो तो ब्रह्मचारी ही हैं पिपला ऋषि कहते हैं जो रात्रि में ही जो प्रजनन कार्य करते हैं वो तो ब्रह्मचारी ही हैं जो दिवस में करते हैं वो अपने प्राण की हानि करते हैं और वो सूर्यलोक का नुकसान कर देते सूर्यलोक में उनके जाने की संभावनाएँ समाप्त हो जाती हैं अन्न ही प्रजापति अब इसके बाद में हम क्या करते हैं मनुष्य क्या करता है दिन रात मेहनत करता है काहे के लिए मेहनत करता है अन्न के लिए मुख्य उसके मुख्य क्या है उद्देश्य उसका अन्न क्योंकि दुनिया में कपड़ा एक बार न मिले तो चल जाएगा मकान न मिले तो चल जाएगा अन्न और जल एक ऐसी आवश्यकता है और अन्न और जल को दोनों का एक ही प्रतीक है अन्न तो अन्न ही है जो जीवन का सांसारिक आधार है मूल आधार तो सूर्य है लेकिन हमारे जो इमीडिएट आधार है आज शाम को वो भूख लगेगी तो अन्न ही चाहिएगा तो अन्न ही प्रजापति है अब वो अन्न ही यहाँ पर वो प्रजापति कहाँ तक उतर के आ गया अन्न में आ गया पहले वो आया था सूर्य से उतर के संवत्सर में संवत्सर से आयन में आयन से मास में मास से अवरात्र में और अब उतर के आ गया है अन्न में तो अन्न ही प्रजापति है अब वो कहते हैं ऋषि कि अन्न क्यों है प्रजापति कि अन्न को आप जब खाते हैं अन्न को आप भोगते हैं उसी से आपको संसार को बढ़ाने की क्षमता पैदा सीधी बात है कि उसी से आप संसार को आगे बढ़ाने की क्षमता ना कि कुल मिलाकर अन्न के ही कारण संसार आगे बढ़ रहा है संसार प्रजनन भी हम करते हैं तो अन्न से ही हमको उसकी ऊर्जा मिलती है अन्न से ही वो संसार आगे बढ़ता है इसलिए यहां पर अन्न ही प्रजापति है तो इस स्तर तक आ गए अब उनका कहना पड़ता है कि जो इस प्रजापति धर्म का पालन करता है जो इन्होंने हर स्तर पर बताया कि जो अनुष्ठान के बारे में बताया है, दिवस रात्रि के बारे में बताया है, हमारे मनुष्य के कर्तव्य के बारे में बताया है, कि जब तक हम उसकी खोज नहीं करते हमारी प्राण की खोज नहीं करते या हमारी आत्मा की खोज नहीं करते या परम सत्य की ओर नहीं जाते तब तक हम प्रचार प्रति धर्म का पालन नहीं करते और वो कहते तो जो मात्र सांसारिक धर्म का पालन करते हैं सांसारिक अनुष्ठान करते हैं संसार के लिए धन दौलत इकट्ठी करते हैं इज्जत इकट्ठी करते हैं और बल या अपना प्रभाव एकत्रित करते जाते हैं वो लोग चंद्र लोक को जीतते हैं चंद्र लोक को जीतने का मतलब होता है कि वो सांसारिक उपलब्धियों के शिखर पर पहुँच जाते हैं चंद्रलोक को जीतते हैं और वहाँ पर आनंद भोगते हुए जैसे ही उनका पुण्य समाप्त होता है तो पुनः इस धरती पर धकेल दिए जाते वो क्या कि कि, किस तरीके से होता है कि जब वो धरती पर आते हैं तो मेघों के साथ बरसते अन्न के रूप में संसार में आते हैं फिर अन्न के रूप में भक्षण होता है फिर अन्न के रूप में भक्षित होकर वही वो अंडा बनते हैं वही वो वीर्य बनते हैं और उसी में वो उनकी आत्मा चलती है और इस तरीके से वो फिर से मनुष्य तिरयाकि विनि का रूप ले लेते हैं इस तरह से वो वापस धरती पर धकेल दिए है लेकिन जो शुद्ध बुद्धि शुद्ध बुद्धि वही है जो संसार से जिसकी काम पूर्ति आवश्यकताओं के आगे रुचि नहीं है संसार से विरक्ति है और शुद्ध बुद्धि है न जो परमेश्वर को ईश्वर को आत्मा को हमारे अंतिम सत्य को अंतिम गंतव्य को या हमारे पुरुषार्थ को या परमार्थ को जानना चाहता है और उसके लिए प्रयासरत है उसे ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है, लेकिन उसमें क्या तीन गुण ऋषि पिपलाद कहते हैं कि जरूरी है एक तीन गुण होना चाहिए तभी वो ब्रह्मवेदता परमेश्वर को ब्रह्म को प्राप्त होता है वो तीन गुण क्या है वो तीन गुण हैं कुटिलता अनृत और कपट से मुक्ति कुटिलता का मतलब होता है हृदय के अंदर जब हमारे कुछ और हो और हमारी जबान में कुछ और हो तो वो कुटिलता कहलाती है अगर हमको लगता है हमको तुम्हारा बुरा करना मुँह पे बोल दिया तुम्हारा हम तो बुरा करेंगे हमसे बच कर रहना तो वो कुटिलता नहीं है लेकिन हम कहेंगे नहीं नहीं तुम बेफिक्रो मैं हूँ ना और फिर हम तुम्हारा बुरा करें ये कुटिलता है दूसरा है अनृत यानी जो असत्य भाषण जब हम संसार में असत्य भाषण करते हैं तो वो अनृत कहलाता है और वो कपट कपट में कहीं चीज आती है हमारा अहंकार घमंड दूसरों को छोटा समझना तो इस तरह के ये जो तीन अवगुण हैं इनसे जो मुक्त है अन्यथा ब्रह्मज्ञानी होने के बाद भी वो चंद्रलोक को जीतने की ही मात्र योग्यता रखता है जैसे अपन ने बोला था कि जो कर्मानुष्ठान करता है वो चाहे शुक्ल पक्ष में करे तो भी कृष्ण पक्ष में ही करता है ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी होने के बावजूद वो दक्षिणायन मार्ग से ही जाएगा जब तक कि उसमें तीन अवगुणों की अनुपस्थिति नहीं है उसने कुटिलता अमृत और कपट से उसकी मुक्त होना जरूर तो इस तरह से वो ये ये सोलह प्रश्न सोलह श्लोकों में और प्रथम प्रश्न का उनका महर्षि पिपलाद का उत्तर पूर्ण हो जाता है महर्षि पिपलाद उसको कहते हैं और इस उत्तर से कबंदे पूर्ण संतुष्ट हो जाते हैं कि आपने मेरे को संसार में प्रजा कहाँ से आई कैसे आई उसका उत्तर जो दिया उससे मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ और आपके अनुग्रह से मुझे ये बात